प्रभु हनुमान जी को बार बार उठाने की चेष्टा करते हैं पर वे उठ ही नहीं रहे हैं बार बार प्रभु उठावा प्रेम ही उठा गोस्वामी जी बार बार शब्द में बहुत कुछ कह गए प्रभु मन ही मन हनुमान जी से तर्क करते हैं कि तुम उठो प्रभु ने हनुमान जी से मीठा विनोद करते हुए कहा मैंने तो सुना है कि तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो तुम्हारा गुण और चरित्र भी ऐसा ही है पर लगता है कि कहीं न कहीं तुम में अभी भेद बुद्धि शेष है क्यों बोले जब मैं तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूँ तो तुम्हें हृदय से लग जाना चाहिए नहीं लगते तो लगता है कि हृदय और चरण में तुम्हारी भेद बुद्धि है हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़े हुए ही बड़ा सुंदर उत्तर दिया बोले प्रभो जब चरण और बुद्धि में कोई भेद ही नहीं है तो आप चरणों से उठाकर हृदय से क्यों लगाना चाहते हैं यदि मैं चरणों से उठकर कर हृदय से लगूं, तब तो माना जाएगा कि चरणों और हृदय में भेद है कि हृदय ऊपर है और चरण नीचे है मेरी दृष्टि में तो आप हृदय में भी पूर्ण हैं और चरण में भी पूर्ण हैं अतः है मैं चरणों को छोड़कर हृदय से लग जाऊँ इसकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि ज्ञानी तो सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है देख ब्रह्म समान सब माही। भेद को स्वीकार किए बिना व्यवहार चलेगा नहीं चाहे कोई कितना भी बड़ा वेदांती क्यों न हो व्यवहार में तो भेद को भेद को स्वीकार करेगा ही तो भेद का सबसे सार्थक उपयोग यह वही है जो हनुमान जी ने किया उन्होंने भक्त के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करके धन्यता अनुभव किया उसमें हनुमान जी के चरित्र का ज्ञान में कोई फर्क नहीं आया बल्कि उनका ज्ञान अभिमान से सुरक्षित है